शिवानंद स्मृति संग्रह महाजन की स्मृति स्वामी प्रकाशानंद पूज्यपात महापुरुष महाराज का पवित्र संग करने का सौभाग्य मुझे 1917 सौ ईस्वी में हुआ था धूम रहित अग्नि सदृश तेजस्वी अहेतुक कृपा सिंधु महापुरुष महाराज उन दिनों मठ में ही रह रहे थे परम पूज्य श्री बाबू राम महाराज अस्वस्थता के कारण उस समय बलराम मंदिर में चिकित्सा के लिए आए थे महापुरुष महाराज मठ के सारे काम काजों की देखरेख करते थे सबकी खोज खबर लेते थे और विशेष विशेष काम कैसे करना होगा यह भी बता देते थे श्री श्री ठाकुर की सेवा पूजा अच्छी तरह से हो इस पर वह विशेष दृष्टि रखते थे उस समय मैं पूजा के भंडार घर का काम करता था कनखल सेवाश्रम में पाँच वर्ष तक सेवा कार्य करके अभी मैं यहाँ ठाकुर मंदिर के भंडार के काम में नियुक्त हुआ हूँ लक्ष्मण महाराज पूजा करते थे मैं और सादा अर्थात गोरे ज्योतिष स्वामी ज्योतिर्मयानंद ठाकुर भंडार के काम में लगे थे महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए जाने पर वह मुझसे पूछा करते थे कि श्री ठाकुर की पूजा और प्रबंध ठीक ठीक हो रहा है ना और फल मिठाई आदि पर्याप्त तो है उत्तर में मैं भी ठीक ठीक बता देता था मुझे पता लगता था कि मठ के विशेष विशेष काम करने का आदेश वह राजा महाराज से परामर्श करके देते थे फिर कभी राजा महाराज से कोई कुछ बात पूछता तो वह कहते महापुरुष से जाकर पूछो वह जैसा कहे वैसा ही करो दोनों में ऐसा एक मधुर संबंध था जो पार्थिव संबंध से कितना ही उच्च एवं अपार्थिव प्रेम था जिस समय की बात मैं कह रहा हूँ उस समय महापुरुष महाराज राजा का कोई निर्दिष्ट सेवक नहीं था वह स्वयं भी अपना अधिकांश काम कर लेते थे कोई कोई साधु ब्रह्मचारी कुछ कुछ काम कर लेते थे हम कुछ सेवा करने जाते तो वह कह बैठते मैं अभी असमर्थ नहीं हुआ हूँ तुम्हारी सेवा क्यों लूँगा तुम लोग ठाकुर के काम काज करो हम लोग कहते आपकी कुछ सेवा कर सकने से हमें बहुत आनंद मिलता है उससे हमारा मन भी शुद्ध होता है इस पर वह कहते ठाकुर के काम काज अच्छी तरह करते चलो उसी से तुम्हारे मन शुद्ध हो जाएंगे तुम्हें निर्मल आनंद मिलेगा हम लोगों में बहुत से उस समय महापुरुष महाराज से बहुत डरते थे बहुत ही गंभीर प्रकृति के थे कोई कोई डर के मारे दोनों समय उन्हें प्रणाम करने के लिए जाने का साहस भी नहीं करते थे किसी तरह एक बार प्रणाम कर आते थे मुझे भी डर लगता था किंतु दूसरों की तरह उतना नहीं मैं ठाकुर भंडार का काम करता था इस कारण महापुरुष महाराज के पास जाने बात करने और कुछ पूछने का मौका मिल जाता था श्री ठाकुर का भोग हो जाने पर प्रसादी फल और मिठाई महापुरुष महाराज और राजा महाराज के कमरे में मैं रख आता था कभी कभी सेवक लोग भी ले जाते थे मैं सुबह शाम दोनों समय राजा महाराज और महापुरुष महाराज को प्रणाम करने जाता था महापुरुष जी की मुझसे पूछते थे ठाकुर की सेवा का, का काम अच्छी तरह करते होना बहुत सावधान रहो बेटा किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो प्राण सौंप कर ठाकुर की सेवा करना एक दिन मैं आरती के बाद महापुरुष महाराज को प्रणाम करने गया वह उस समय अपने भाव में विभोर बैठे थे मैं बहुत धीरे से चरणों में हाथ न लगाकर प्रणाम करके कमरे के बाहर निकल जाने लगा इतने में उन्होंने मुझे बुलाया मैं लौट पड़ा खड़े होते ही उन्होंने पूछा वहां प्रणाम किया है अर्थात पूज्य पात्र स्वामी जी महाराज के कमरे में मैंने उत्तर दिया नहीं महाराज अभी मैंने वहां प्रणाम नहीं किया है अब जाकर करूंगा उन्होंने कुछ असंतुष्ट होकर कुछ कड़े स्वर में कहा पहले वहां प्रणाम करना बाद में यहां नहीं जानते कि वहाँ साक्षात शिव स्वामी जी विराजमान हैं वहाँ प्रणाम करने से ही हुआ और क्या यहाँ क्या मैंने कहा रोज पहले वहाँ प्रणाम करके बाद में आपको प्रणाम करूँगा सदाशिव महापुरुष महाराज ने संतुष्ट होकर कहा ऐसा ही करना एक दिन तीसरे पहर कुछ साधु ब्रह्मचारी मिलकर नीचे के बरामदे में कोई बैठकर और कोई खड़े रहकर बातचीत कर रहे थे प्रसंगवश आमिस और निरामिस भोजन के बारे में वार्ता चली किसी ने कहा मैं आमिस भोजन करता हूँ दूसरे ने कहा मैं आमिस पसंद नहीं करता तीसरे ने कहा मैं खाद्य का विचार नहीं करता जो कुछ सामने आता है उसे ही खा लेता हूँ निरामिस मिला उसे ही खा लिया और आमिस मिला तो उसे भी ले लिया ठीक इसी समय महापुरुष महाराज ऊपर से नीचे उतरने लगे उन्होंने इन तीसरे साधु की बात सुनकर कहा यह कैसी बात यह कैसा भाव जो मिला वही खा लिया मानो नियम का बंधन ही नहीं है मन में दृढ़ता नहीं है खाने के अयोग्य बहुत होने से भी उसे खा लिया ना मिला तो ना खाया ऐसा भाव साधु के लिए अच्छा नहीं है इससे मन में दुर्बलता आ जाती है साधु के हर विषय में संयम तथा दृढ़ता रखनी चाहिए विचार करके सब काम करता अवश्य आवश्यक है महापुरुष महाराज तड़के उठकर शौचालय से निवृत्त हो जाते थे वह ऊपर से उतरकर नीचे के संडास में जाते थे स्वामी जी के प्रति उनमें ऐसी गंभीर श्रद्धा थी उस समय पैन लगा हुआ पक्का संडास नीचे नहीं था उठा टट्टी थी शीत ग्रीष्म वर्षा में वह नीचे उतरकर ही इसी टट्टी का व्यवहार करते थे टाके में हर समय जल भरा रहता था जाड़े में उसका जल बर्फ़ सा ठंडा हो जाता था वह उसी ठंडे जल से शौच करते थे और उसके बाद पुराने ठाकुर भंडार के सामने आ खड़े हो जाते थे मैं पहले से ही वहां एक बर्तन में गर्म जल रख देता था मैं उनके हाथों पर थोड़ा करके गर्म जल डालता था वह हाथ मुँह धोकर ऊपर चले आते थे बाद में ठाकुर के कमरे में जाकर बहुत देर तक ध्यान करते थे वृद्ध होने पर भी वह प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान जब किया करते थे यथार्थ में अपने लिए उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी वृद्ध व्यय तक अपने जीवन में ऐसा करके हमारे लिए वह आदर्श छोड़ गए हैं जिससे हम लोग उनका आदर्श ग्रहण कर सकें एक दिन एक ब्रह्मचारी महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए ऊपर गए उस समय वहाँ चौकी पर बैठकर निर्दिष्ट चित्त से चिट्ठी लिख रहे थे उनका मुख दूसरी ओर था ब्रह्मचारी ने जरा भी ख्याल न करके कमरे में घुसते ही महापुरुष महाराज को पीछे से प्रणाम किया ब्रह्मचारी को उस ढंग से प्रणाम करते देखकर वह कुछ अप्रसन्न से होकर बोले प्रणाम कैसे और किस अवस्था में किया जाता है उसे जान लेना चाहिए बेटा देख सुनकर उत्तम आचरण सीख लिया लेना चाहिए जो लोग बाहरी आचरण नहीं जानते और नहीं सीखते उन्हें धर्म लाभ कैसे होगा और ज्ञान भक्ति की प्राप्ति भी कैसे होगी साधु का व्यवहार हर विषय में उत्तम होना चाहिए क्योंकि उन्हीं का व्यवहार देखकर साधारण मनुष्य व्यवहार सीखते हैं उसी समय एक दूसरी ब्रह्मचारी ने आकर उन्हें प्रणाम किया तब पहले ब्रह्मचारी से महापुरुष महाराज ने कहा यह देख लो और सीखो कि कैसे और किस अवस्था में प्रणाम करना होता है वह ब्रह्मचारी अपनी भूल समझकर लज्जित भाव से एक ओर खड़े थे पीछे से या एक ओर से किसी पूज्य व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए जिन्हें प्रणाम किया है उनकी दृष्टि और मनोयोग आकर्षित करना होता है यही शास्त्र का विधान है भोलानाथ महापुरुष महाराज ने थोड़ी देर बाद भूल समझा कर उस ब्रह्मचारी को आशीर्वाद दिया वह माता के समान सब के कल्याण का थे हमारे एक साधु ऋषिकेश में कुछ दिन तप करके मठ में लौट आए वह कभी कभी ऋषिकेश के साधुओं ने के त्याग तप और तितिक्षा की बात मठ के साधु ब्रह्मचारियों से कहा करते थे एक दिन प्रातःकाल बरामदे में बैठकर कुछ साधुओं से ऋषिकेश के साधुओं की तितिक्षा की बात वह कह रहे थे ऋषिकेश के कुछ साधु शीत और ग्रीष्म ऋतु में भी केवल कौपिन धारण कर रह जाते हैं कुछ साधु ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की ओर देखते हुए जप करते रहते हैं और कुछ कोई साधु शीत ऋतु में गले तक जल में डूबे हुए जप करते हैं इसी ढंग से वहां के साधु प्रतिक्षा की साधना करते हैं महापुरुष महाराज आंगन में आम के वृक्ष के नीचे एक बेंच पर बैठे एक साधु भक्त से बातचीत कर रहे थे उस समय उस साधु के मुख से तितिक्षा की बात सुनकर वे उठे और ऊपर जाते हुए उस साधु ने कहा केवल कौपिन पहने रहने सूर्य की ओर ताकने और जल में डूबे रहने से तितिक्षा नहीं होती उसे प्रतीक्षा नहीं करते स्तुति निंदा मान अपमान या सुख दुख में उदासीन रहकर एकमात्र भगवान में मन को निविष्ट करके साधन भजन में डूबे रहने को ही प्रतीक्षा कहते हैं केवल शारीरिक कृष्ण साधन प्रतीक्षा नहीं है पूर्णिमा महापुरुष ऐसा उपदेश दे कर धीरे धीरे ऊपर चले गए कभी कभी दिखाई पड़ता राजा महाराज और महापुरुष महाराज एक साथ बैठे बातें कर रहे हैं इस ढंग से बातें करते देखकर डर के मारे हम लोग उनके पास नहीं जाते थे हम अनुमान करते कि मठ के संबंध में वे कुछ गुप्त वार्ता कर रहे हैं एक दिन मैं श्री ठाकुर की प्रसादी फल मिठाई लेकर महापुरुष जी के कमरे में गया मुझे सुनाई पड़ा महापुरुष महाराज कह रहे हैं राजा ठाकुर को मैं अभी भी देखता हूँ उन्हें न देख सकने से मुझे जीवन धारण करना कठिन होता मैं शीघ्र आगे बढ़कर ठीक स्थान पर प्रसाद रखकर कमरे से निकल आया इस बात का आशय अच्छी तरह न समझ में आने पर भी मेरा हृदय कांप उठा था वह कंपन बहुत समय तक रहा एक दूसरे दिन मैं श्री श्री स्वामी जी महाराज के कमरे में प्रणाम करने गया सुना कि राजा महाराज के कमरे में बैठकर दोनों जोर जोर से हंस रहे हैं वैसी ऊँची हँसी मैंने जीवन में कभी नहीं सुनी थी बाद में ज्ञात हुआ श्री श्री ठाकुर जिन बातों को कह कर हंसी दिल लगी किया करते थे उन बातों को कह कर, कर दोनों खूब हंस रहे थे राजा महाराज और महापुरुष महाराज दोनों ही एक दूसरे को बहुत सम्मान देते थे बेलूर मठ में एक बगीचे में अनेक प्रकार के फल और फलों के वृक्ष थे एक भक्त ने आकर महाराज के सामने उस बाग की बहुत प्रशंसा की महाराज पेड़ पौधों और बाग बगीचों को पसंद करते थे प्रशंसा सुनकर उन्होंने हम लोगों को लेकर उस बाग को देखने के लिए जाना निश्चय किया हम लोगों से उन्होंने कहा कल तीसरे पहर उस बाग को देखने को जाऊंगा, किंतु तो तारक दादा को पता न लगे उस विषय में उन्हें कुछ न बताना दूसरे दिन मुझे तथा एक ब्रह्मचारी को साथ लेकर महाराज बाग देख किंतु बाघ देखकर वह विशेष प्रसन्न नहीं हुए जैसा सुना था वैसा कुछ भी नहीं था लौटकर महापुरुष महाराज से भेंट होने पर उन्होंने कहा आपको न जताकर मैं बेलूर ग्राम का बाघ देखने गया था महापुरुष महाराज ने सुनकर कहा उससे क्या हुआ अच्छा ही किया इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों हंसने लगे उसके बाद उस बाघ के बारे में कुछ बातचीत हुई अनेक वार्तालाप हुए बेलोर मठ में बाबू महाराज के समय अनेक भक्त और अभक्त आकर प्रसाद पाते थे क्रमशः वह इतना बढ़ गया था कि दो तीन बार रसोई करनी पड़ती थी उससे भी पूरा नहीं पड़ता था भक्तों की अपेक्षा अभक्तों की संख्या ही अधिक थी वे समय असमय का ख्याल भी नहीं करते थे उससे सभी को असुविधा होती थी तथा मठ के दूसरे आवश्यक कामों में रुकावट होती थी संध्या समय तक खिलाने पिलाने में लगे रहने के कारण अनेक सेवक मंदिर का कामकाज भी नहीं कर पाते थे ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज उन दिनों लोगों को खिलाने पिलाने की देखरेख करते थे और स्वामी गोपालानंद भंडार का काम संभालते थे उन दोनों ने भी अपनी असुविधा महापुरुष जी को बताई दोनों को बुला उन्होंने कह दिया सबसे अब से जो लोग बिना खबर दिए प्रसाद पाने आएंगे उन्हें प्रसाद मत देना और भी एक बात राजा को यह बात न बताना उन्हें पता न लगे राजा महाराज उस समय मठ में नहीं थे वह रामकृष्णपुर गए थे कुछ दिनों बाद वह मठ में लौटे सरलता की मूर्ति सदाशिव महापुरुष महाराज ने स्वयं ही राजा महाराज के पास जाकर कहा देखा राजा तुम्हें न जताकर और तुमसे आज्ञा न लेकर ही ऐसी व्यवस्था कर दी गई राजा महाराज ने कहा आपने तो अच्छा ही काम किया है मैं सोच रहा था कि इसकी क्या व्यवस्था की जाए लड़कों को भी बहुत कष्ट हो रहा था और साथ ही अपव्य भी दोनों में ऐसा अकृत्रिम प्रेम था जिसकी तुलना नहीं की जा सकती छः वर्ष हुए मैं संघ में आकर सम्मिलित हुआ हूँ किंतु उस समय तक दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा मेरे मन में नहीं उत्पन्न हुई थी सेवा कार्य में ही आनंद से मेरे दिन बीतते जा रहे थे किंतु उसी समय मेरे मन में दीक्षा लेने के लिए तीव्र आकांक्षा उत्पन्न हुई एक दिन मौका पाकर राजा महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करके मैंने दीक्षा पाने की प्रार्थना की उस समय तक मौन रहकर उन्होंने कहा देखूँ तुम्हारा हाथ मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें दिखाया मेरा हाथ पकड़कर कर थौल कर देखा और थोड़ी देर बाद कहा जाओ हो जाएगा इस कृपा कृपावाणी को सुनकर आनंद से मेरी आंखों में आंसू आ गए मेरे दीक्षा लेने की बात सुनकर मठ के कुछ ब्रह्मचारी और सन्यासियों ने मुझसे कहा राजा महाराज से दीक्षा मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है किंतु वह सहज में किसी को दीक्षा नहीं देते कुछ ब्रह्मचारी कई वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं अभी तक उन्हें दीक्षा नहीं मिलती है किंतु तुम्हारी दीक्षा इतने सहज में हो जाएगी मैंने मन में विचार की कि श्री श्री ठाकुर की इच्छा से ही सब कुछ होता है मैंने महापुरुष महाराज के पास जाकर अपनी दीक्षा की सारी बात बताई साधुओं की बात भी कही सुनकर उन्होंने कहा उन लोगों की बात पर तुम ध्यान मत देना राजा महाराज ने जब कह दिया है तब तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी महापुरुष महाराज का यह आशीर्वाद पाकर मैं निश्चिंत हो गया कुछ दिनों के बाद मुझे पता लगा कि दीक्षा का दिन निश्चित हो गया है शुभ दिन तथा शुभ मुहूर्त में ध्यान कक्ष में के भीतर बैठकर राजा महाराज ने पूजा के अंत में मुझे शास्त्रीय विधि से दीक्षा दी जब ध्यान पूजा किस ढंग से करना चाहिए वह भी बता दिया उसी दिन एक सन्यासी की भी दीक्षा हुई उन्होंने पहले सन्यास लिया था बाद में दीक्षा ली उन दिनों प्रारंभ में दीक्षा नहीं होती थी दीक्षा के उपरांत मैं महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए गया उन्होंने प्रसन्नता के साथ मुझसे पूछा दीक्षा हो गई मैंने कहा जी हाँ मेरी दीक्षा हो गई उन्होंने कहा अब धीरे धीरे जब ध्यान करना आरंभ करो प्रतिदिन नियम से करते चलो गुरु वाक्य का उल्लंघन न होने पावे तभी दीक्षा लेना सार्थक होगा उससे आनंद पाओगे महापुरुष महाराज की यह हृदय स्पर्शी वाणी मेरे अंतकरण में अंकित हो गई मुझे दृढ़ ज्ञान हो गया कि राजा महाराज और महापुरुष महाराज दोनों ही एक तार और एक सुर में बंधे हैं दोनों में कोई भेद नहीं है कोई पार्थक्य नहीं आज स्थूल शरीर में उन दोनों विभूतियों में से कोई भी विद्यमान नहीं है किंतु उनकी स्मृति और उनकी वाणी मेरे अंतर की संपत्ति बनी हुई है महापुरुष महाराज कहते थे गुरु के शरीर के चले जाने से ही गुरु चले नहीं जाते वह शिष्य के हृदय में रहते हैं शिष्य उसे समझ सकता है वह जाएंगे कहाँ शिष्य के हृदय में उनका स्थान है महापुरुष महाराज की यह मती वाणी जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मैं हृदय में उपलब्ध कर रहा हूँ ओम शांति शांति शांति